जन्य किसी निमित्त से प्राप्त होगा कभी है कभी नहीं तत्थु तो तो उसका निराकरण करते हैं आदि शांता आदिशाता आदिशाता हित्पन्ना प्रकृत्य सुनिर्वृता सर्वे धर्म सामिन्ना अजम साम्य विशारद आदि आदिशाता आदवे शाता आदिशातापत ही शाते किसी प्रयत्न सापेक्ष शांति नहीं स्वभावतः शांत अनुत्पन्ना उत्पत्तिरहित अनुत्पन्ना ही अजन्मे प्रकृति सुनिवृता सुषुनृतावृत उपरतव शांत आनंदे सर्वे धर्म सर्वे धर्म सर्वे आत्म सब आत्मा, समान है, आत् सक अभी भेदरभर्जित अजम विशारदम् विशारदम् विशुद्धम् ऐसे कुछ उसमें शांति मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं वह आत्मतत्व तो नित्य मुक्त स्वरूप ही है श्लोक से तात्पर्य अक्षरा च निर्देशती का श्लोक कात्परों भी कथन कर दे भगवान करतेष्यकार तथा ना शांति कर्तव्यता आत्मनिह आत्मनि शां कर्तव्यता शाति काई यस्मादी श्यम शाता नि शाते शांत्योतिष से आनंद आनंद अनुत्पन्ना रहित अजास् प्रकृति स्वभावत सुनिवृता सुुन निर्वृत उपर तो स्वभा उपरत शाते निर्धर्मक निष्क्रिया स्वभावतवा चतुवादन संक्षिपेदश जो समा अभिन्ना पहले कहा था आदि आदिशांता है अनुत्पन्न अनुत्पन्न जो कहा गया उस चतुर्थ पद में फिर का अजम तृतीय पद में समाभिन्ना समा कहा था फिर साम्यम का वही चतुर्थ पद में अर्थ कहा गया सर्वे धर्मा समाच अभिन्नाश्च समाभिन्ना अजम साम्यम अजम साम्यम जो अनुत्पन्न कहा था वही अजहे समाहिन्ना में साम का विशा विशारद विशारद का अंत विशुद्धम आत्मतत्व तो तो तो यस्मा तस्मा शांतिरमोक्ष नर्तव्य कुछ करने का है नहीं आत्मतः तो शांत तो आनंद ही अज्ञान से कवल संसारी तो भान होता है उक्तरूपथ आनंगीकार मोक्ष से पुरुषार्थता से ही श्लोकार्थम उपहन विशुद्धम विशुद्धम आत्मतत्व ऐसे आत्मतत्व नहीं मानेंगे किसी प्रयत्न से प्राप्त हो मुख्य तो शादी होगा तो मुख्य नष्ट हो जाएगा शादी वस्तु नाश हो जाएगा और नाश हो जाएगा तो अनित्य होगा मुख्य तो पुरुषार्थ तथा न से आते पुरुषार्थ नित्य सोचाह मुख्य नित्य निखो चाहते अनित्य सुखों के लिए इतने प्रयत्न कोई नहीं करेगा पुरुषार्थ नहीं होगा इस प्रयासिक नहीं नित्य एक स्वभाव से कृतम किंचित अर्थवत्त <coughs> नित्य एक स्वभाव आत्मतत्व है किंचित कृतम अर्थवत्त कुछ कर प्रयत्न करे कुछ करे उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि वो नित्य स्वरूप संसार दुख उपशमन सुख जन्म व यदि किए तो संसार दुख की उप दुख की निवृत्ति अतः सुख की उत्पत्ति ज्योतिष की उत्पत्ति यदि किसी प्रयत्न के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानेंगे कि तो। दुखो, का जन्म, दुखो जाए, तदा कार्य हो जाएगा कृतक से अनित अवश्य यद कृतकम तदा अनितम जागती है जितने कार्य है सब अनित है इसलिए मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा तो अनितत्व तो दोषों से पुरुषार्थत्व तो नहीं होगी मुक्ति में पुरुषार्थता नहीं होने से वो वो मुख्य वास्तव मुख्य वो नहीं मुख्य तो ये नित्य स्वरूप वही पुरुषार्थ होता है अनित्य होने से इसकी उत्पत्ति नहीं होती उत्पत्ति हो तो नित्य नहीं हुआ उत्पत्ति नहीं अर्थात नित्य सिद्ध है केवल अविद्या अज्ञान आवरण से कंठस्थ माला जैसे अपने कंठ में स्थित होने पर भी अज्ञान से अप्राप्त जैसे लगती है ऐसे मुक्ष नित्य प्राप्त तो होने पर भी अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसे लगता है अज्ञान के निवृत्ति के लिए केवल आवरण निवृत्ति करना है उसको प्राप्त तो करने के लिए कुछ नहीं वो नित्य प्राप्त तो है नित्य सिद्ध है इदानी मुमुक्ष प्ररोचनार्थम अविद्व निंदा दर्शे थी मुमुक्ष प्ररुचना उसमें अनुराग उत्पत्ति के लिए मोक्ष मुख्य इच्छा दृढ़ इच्छा होने के लिए और की निंदा दिखाते वैशारद्यंत वै न भेदे विचरतां सदा भेदे विचरतां सदा। भेद निम्न पृथकवाद तस्पण स्मृता वै भेदिचरता सदा विचरता वैशारध्यम तो वै भी नास्ती भेद में विचरण करने वाले भेद को निश्चय करने वाले भेद बुद्धि वाले का वालों का वैशारध्यम शुद्धि नहीं भेद निम्ना पृथकवादा भेद जितने भेद निम्ना भेद के अनुयायी पृथक नाना कथन करने वाले भेद भेद के अनुयावल चलते तस्माते इसलिए उनको कृपण कहा गया दीन निंदा की गई श्लोक से तात्पर्य दर्शे थी श्लोक का तात्पर्य भाष्य में ये यथोक्तम परमार्थ तत्व प्रतिपन्नास तो एव आकृपणा लोके कृपना एवं अन्न इत्या परमार्थ तत्व को जो प्रतिपन्न ज्ञात बंत साक्षात्कार अकृपणा वही है कृपणा नहीं आनंद दुख रहित होते कृपना एवं अन्य लोकी। में बाकी जितने आत्मज्ञान से भिन्न सब सकृपणे सब दुखी नीचे उत्तरार्धम आदो भेद भेदनिम्ना पृथक बाधाई उत्तरार्धे पहले उसका भेदनिम्ना भेदनिम्ना तो भेद अनुया तो भेद, भेद के पीछे चलने वाले भेद के उपजाने वाले संसार अनुगाय संसार को प्राप्त करने वाले तस्माद हीना से संबंध आगे तस्मादेदरता वैशार्य देवना कृपणा उसके साथ संबंध के पृथक बाधा भेद निम्ना पृथक बाधा पृथक नाना वस्तु इतम वदन ये शाम नाना वस्तु परमार्थिके सत्ये सत्य है ऐसे कहने वाले पृथक बाधा द्वितीन है प्रथमाधम उक्ति में व्या तस्मा कृपणा कृपण छिद्रस्मृता कहे गई विद्वान के दर उपदेश किया गया यस्मा वैशारध्यम नास्ति वैशारध्यम विशुद्धि नास्ति तषा तेद विचित ते भेद है द्वैत मार्ग उसमें हमेशा रहने वाले सत्यत्व तो अभिनिवेश करने वाले भेद में द्वैत मार्गे अविद्या सर्वदा वर्तमाना द्वैत मार्ग अविद्या सर्वदा उसमें वर्तमान वर्तमान मतलब द्वैत में सत्य बुद्धि करके उसी व्यवहार करते पारमार्थिक अद्वैत सत्य है नहीं समझते नहीं चिंतन करते प्राप्त नहीं करते निष्ठा नहीं होती द्वैत को सत्य मान के रहने वाले में विशुद्धि विशुद्धि नहीं समान उक्त से यस्मादित अपेक्षित पहले कहा था यस्मा वैशारद विशुद्धि उसके लिए अपेक्षित पूर्ण करते हैं अतः युक्त तारपण्यमित अभिप्राय उनमें विशुद्धि नहीं इसलिए कृपण दुखी अज्ञान एवं अद्विदिंदा प्रदर्श्य विद्वत् प्रसारयति अज्ञान की निंदा की गई अभी की प्रशंसा दिखाते हैं अजय साम्ये तो ये केचि भविष्य सुनिश्चिता तेल लोक महाज्ञास्त लोको न गाते लोके अजय साम्य सुनिश्चित भविष्य अजय आत्मतत्व हे समय हे निर्विशेष इसमें ये कैचित सुनिश्चित भविष्य निश्चित हो ये के कन से जो कह निश्चय जी हो जाए ते लोके महाज्ञान महत ज्ञान ये महाज्ञान बड़े ज्ञान वाणी तच नगाहते न सामान्य लोग उसको विषय नहीं कर पाता है नहीं जानता है कूटस्थ निर्विशेषे ये येषा असंभावना विपरीत भावना भी रही निर्धारण उपबिज्ञान संभावना उपनीतम अस्थि ते ही व्यवहारभूम महतिरतिशय तत्व परिज्ञान महानुभा कूटस्थ है आत्मतत्व तो तो, कूटवत्व तो निर्विकार तिष्ट थी वस्तु तो ये आत्मतत्व तो तो निर्विशेष है उसमें कोई विशेष धर्म नहीं है समारूप समान चिन्ह मात्र है ज्ञान स्वरूप अनुभव स्वरूप ये साम निश्चय सुनिश्चिता निश्चित के सुष्टु निश्चिता अत्यंत निश्चित का अथ तो संशय विपरीत रही तो निश्चय ज्ञान संसंभावना विपरीत तो भावना भी रही असंभावना पहले होती शास्त्र में बहुत संभावना है जीव ब्रह्म की एकता है वेदांत विद्या, इसमें असंभावना कैसे एकता हो सकती है कर्मकांड बहुत है कर्म करने के लिए कहते हैं उपासना भी कही गई एक तो कैसे है यह सम्भावना जो प्रमाण संशय कहते हैं श्रवण से उसकी निवृत्ति होती प्रमेय संशय प्रमेय में असंभावना ये कैसे हो सकता है जीवन ब्रह्म की ब्रह्म के एकत्व अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ है जन्म मरण वाला जीव है दुखी संसारी परमात्मा से भिन्न है जगत करता विरुद्ध धर्माश्रयत्व तो है तो एक कैसे होगा ये असंभावना भी प्रमेय से निवृत्त होती ये संशय नष्ट होने पर भी संभव है हिस्सा होने पर भी विपरीत तो भावना है देह में अहमबुद्धि अनाधिकार से होने से सब अच्छी तरह से समझ ले फिर हम सिंह ब्रह्म चिंतन करते समय वो देहा आदि में बुद्धि होती थोड़ा शरीर में सूक्ष्म शरीर में मन में बुद्धि में अज्ञानी में किसी कोष में ऐसे बुद्धि होती विपरीत भावना उसकी भी निवृत्ति निधि ध्यान से होने से ही संभावना असंभावना विपरीत भावना भी, भी निश्चय होता पहले निश्चय होने पर भी असंभावना विपरीत भाना युक्त निश्चय वह अज्ञान निवृत्ति के लिए समर्थ नहीं <coughs> अज्ञान निवृत्ति के लिए समर्थ है असंभावना विपरीत भाना रहित ज्ञान निर्धारण वही अपरुक्ष कहा जाता है ब्रह्म संसार भ्रम दुख संसार का भ्रम अपरुच है अपरुच भ्रम के निवृत्ति अपरुक्ष ज्ञान से होगा परोक्ष ज्ञान से नहीं होगा परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान से भी दोनों से होगी किंतु अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही है ऐसे ज्ञान जिनको हो जाता है विज्ञानम संभावना उपनीतम अस्थित संभावना से प्राप्तो निधिध्यासन जनितम् अतः संभावना निधि से प्राप्त होता है निश्चय साक्षात कर ज्ञान हो जाता है व्यवहार भूम व्यव महत्व निरत से तत्व परिज्ञान बत्व महत्व से तत्व ब्रह्म सबसे महत्व है निजत से उससे बढ़कर कोई बड़ा नहीं इसमें परिज्ञान परित्र ज्ञान साक्षात्कार से महानुभाव महान अनुभव ऐसा हम तो खा जाता है वो अनुभव तो नहीं अनुभाव है तो महानुभाव है श्रेष्ठ है उदाहर उदाराश उद उदार आशय अं का अभिप्राय बुद्धि शुद्ध है महानुभाव श्रेष्ठ नषये सर्वोक साधारण तत्वता किमित प्रशंसा प्रस्तयती है शंका करते तत्व विषय ज्ञान से तत्व के विषय करने वाले ज्ञान सर्वलोक साधारण है सामान्य है सब लोग ऐसे साधारण जानते हैं सबको ज्ञान हो जाएगा साधारण तत्वज्ञान बता प्रशंसा किमित प्रस्तुत तत्वज्ञानी की प्रशंसा क्यों करते ऐसा संक्रम से कहते तचलोक न गाते ये सर्व साधारण ही कश्चिन व्यक्ति तत्व तो यताम अभी सिद्धांत कोई साक्षात्कार करता है साधारण नहीं है श्लोक तो से तात्पर्य ना यदिदतदातषुद्रेल्प्रजरवगा जो यह यथतत्व आत्मतत्व वो महात्मा पंडित वेदांत निष्ठ ही साक्षात्कार करते हैं विवेक वैराग्य बन वाले जो महात्मा है महान आत्मा का अर्थ ये शांत है महात्मा आनंद अंतकर्ण जिनका महान है शुद्ध है विवेक वैराग्य संपन्न अपंडित ही जो पंडित नहीं सवर्ण से शास्त्र पंडित्य शास्त्र परमाणु संस नष्ट नहीं हुआ वेदांत बहिष्ठ ही वेदांत प्रमाण को मुख्य नहीं मान करके तर्क के आधार पर निश्चय करना चाहते हैं वेदांत तो बहिष्ठ है बहिष्ठित छिद्रो ही क्षुद्र है आत्मतत्व को नहीं जानते शास्त्र प्रमाण से शास्त्र प्रमाण से जानने पर ही मनन करने से ही साक्षात्कार होगा शास्त्र प्रमाणों को नहीं जान करके तर्क के आधार पर निश्चय करने वाले अथवा जो अत्यंत बहिर्मुख है क्षुद्र है नीच कृपण अल्प प्रज्ञा ही अल्पा प्रज्ञा ऐसा उनकी प्रज्ञा अल्प है बुद्धि तो अच्छी कही जाती है जो महतत्व है आत्म तत्व है। उसको प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा हो उसमें प्रवृत्त होता है तो प्रज्ञा बुद्धि अच्छी है। उसको प्राप्त नहीं करके सांसारिक वस्तु तो प्राप्त करे नाम ख्याति प्राप्त करे नाम संसार में प्रसिद्ध हो जाए धन सम्पत्ति इकट्ठी हो जाए शास्त्र ज्ञान बहुत हो जाए वो प्रज्ञा बुद्धि नहीं कही जाती अल्प अल्प वो ज्ञानी को नहीं समझ पाते वो तो तो नहीं जानते को तो जानने वाले ज्ञानी को भी नहीं समझ पाते और जे साम्य परमा तत्व और जे साम्य तु ये किचित भाटा में यदि उपक्रमा तमात्मन्य योजनीय यदि पर त अप्रग्ञ अन्वगा तत्कर् अन्वय करना तदनग्य कर, योजना करनी है अमात्म क्षुद्रहृदय महात्म जोन क्या है हृदय बुद्धि क्षुद्र है हृदय का बुद्धि क्षुद्ध रहे, एकाग्र नहीं शुद्ध नहीं वासना बहुत है तो अशुद्ध है शुद्ध होने पर वासना कम है वैराग्य है तो शुद्ध है तथा हेतु तो अपंडित है, अपंडित क्या है अपंडित विवेक रहित तो, विवेक नहीं होने से ही वैराग्य नहीं होता है शुद्ध नहीं होता विवेक होने पर ही शुद्ध होता है आत्मा अनात्मा विवेक स्पष्ट बार बार विवेक करने पर हो संसार मिथ्यात्व निश्चय हो और तो बुद्धि हो तो संसार से वैराग्य वैराग्य होने से ये निश्चय होता है कि अंतकण शुद्ध है नहीं तो वैराग्य जब तक नहीं होता है अंतकण में कर्म सहे वासना अधिक है तो पाप अधिक है अशुद्धि अधिक है ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तत्र हेतु वेदांत तो इत्यादि न सूचे थे विवेक अ क्यों? तो क्योंकि वेदांत बहिष्ट हो वेदांत तो श्रवर्ण बार बार करने से ही विवेक होता है ऐसे साधन चतुशय संपन्न ही वेदांत श्रवण के अधिकारी फिर भी जो किसी प्रकार वेदांत श्रवण प्रवृत्त हो जाए तो वेदांत श्रवण ही करते रहने से अंतगोण शुद्ध भी होता है सबसे श्रेष्ठ साधन वेदांत श्रवण मनन निधि आसन है ज्ञान का साधन तो है अंतगोण शुद्धि का भी साधन है ये स्पष्ट कहा गया विचार सागर आदि ग्रंथ में तो वेदांत सवर्ण यदि प्रवृत्त तो हो गया समझ में आता है तो उसको छोड़कर अन्य साधन नहीं कराने साधन से निकृष्ट है उसमें कर्म लेठी नया लगाते हैं जो उसको छोड़कर करके अन्य साधन करता है कर्म लेठी पिंडम उत्सुज करम लेठी पिंड उद का आदि हाथ में उसको फेंक करके हाथ चाटता है निकृष्ट साधन क्योंकि जितने साधने सब का प्रयोजन है फल है शुद्धि वो वेदांत सवर्ण से भी हो जाती है अंत शुद्धि इसलिए ये श्रेष्ठ साधन वेदांत श्रवर्ण जो वेदांत बहिष्ठ है जितने ध्यान भजन करने वाले ही भी वेदांत श्रवर्ण वेदांत प्रमाण में जो श्रवण नहीं करते वो विवेक नहीं होता है अपेक रित्व तो तत्वान्त इत्यादि में सूचित वेदांत बहिष्ट कह करके हेतु कहा गया तेसा पौर्वापर्यन पर्यालोचना परिचय पर वेदांता नाम पौपर्यन पूर्वापर देखना पड़ता वेदांत में प्रकरण का तात्पर्य क्या है पर्यालोचना परिचय परांगमुखी पर्यालोचना से परिचय होता है ज्ञान उससे परिचय परांगमुखी से बहिर्मुख पर्वापर्य विचार करके इसमें विवेक होता है ये शास्त्र का ये प्रकरण का तात्पर्य किसने पूर्वापर निश्चय नहीं करके एक वाक्य बीच में ले लिया असत्य विधमग्रासित बस उसको लेकर कहा असत पहले असत ही था शून्य ही था अरे पहले क्या कहा बाद में कहा को तो तू खलू असत सत जाए तो सत्य वै दमक राशि सदैव समय वे स्पष्ट करते असत से सत्य कैसे सत्य वै दमक राशि ही था असत्य कहा था अनभिव्यक्त नाम रूप को अस शब्द से कहा किन्को आगे पीछे विचार नहीं करके केवल अस शब्द ले लिया तो शून्य तो कुछ लोग कहने लगे शून्य ही सब कुछ बौद्ध इसी प्रकार परिचय वेद करवा परिचय नहीं होता है वेदांत बहिष्ट होने से उससे तो उसे परांगमुख उनसे विवेक ठीक नहीं होता है अपांडित्य नहीं उनसे शुद्ध अंतन नहीं होता है विचार चातुर्य अभाव आदेव पदार्थ वाक्यर्थ विभाग अवगम शून्यत्म आह विचार में यदि कौशल नहीं है श्रवण मनन करने कर पश्चात श्रवण करने के लिए विचार शास्त्र का तात्पर्य उपक्रम लिंग से निश्चय करना होता है उसके बाद तो युक्ति से संभावित हो कैसे ये भी परियालोचना करके क्रमेय सं नष्ट करना पड़ता है इसमें बुद्धि की शुद्धि धैर्य वैराग्यारी चाहिए वो नहीं होने से पदार्थ वाक्यार्थ विभाग अवगम शून्यत्वम पदार्थ पदार्थ क्या वाक्यर्थ विभाग पदार्थ है पदार्थों का अन्य बोध वाक्यार्थ न्याय में कहा जाता है पदार्थों का अन्य जितने वाक्य में पद है उन पदों का जो अर्थ अर्थों का परस्पर संबंध होकर वाक्यार्थ होता है किंतु शुद्ध ब्रह्म तत्त्व से यदि वाक्य के द्वारा बुद्ध है वो तो संसर्ग अनुभगा ही ज्ञान होता है पदार्थों का संसर्ग एक ही पदार्थ है पदार अलग पदार्थ नहीं इसलिए पदार्थों का संसर्ग ही नहीं पदार्थ अलग हो संसर्ग होगा पदार्थ एक ही शुद्ध उसके साथ अन्य किसका संसर्ग हो नहीं सकता है असंग ही। संसर्ग अनवगाही ज्ञान होता है महावाक्य से जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये पदार्थ वाक्यार्थ विभाग अवगम शून्यत्व पदार्थ विभाग पदार्थ के है वाक्यार्थ क्या ऐसे विभाग ज्ञान उनको नहीं होता है पदार्थ तत्पदार्थ तुम पदार्थ का वाक्य अर्थ उसमें को छोड़कर लक्ष्यार्थ निश्चय होगा तभी अखंड अखंडसर्ग अनुवाही ज्ञान होता है ये शून्यतम का अल्प प्रज्ञा ही ये अल्प प्रज्ञा है बुद्धि अल्प है जब ऐसे तत्व में से आदि वाक्य के अर्थत, विवेक वैराग्य हो वेदांत श्रवण आदि करे प्रयत्न बहुत करे श्रवण मनन करे तो लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ आदि सब स्पष्ट ज्ञान होता है लक्ष्यार्थ में एकत्व तो कैसे है उसका विचार निधि ध्यान से करता है तो ज्ञान होता है ये जब नहीं है तो आगे उनके द्वारा ना तो ब्रह्म विषय होता है ना तो ब्रह्म ज्ञानी को भी समझ पाते आगे सोच नहीं पाते कि ऐसे ज्ञान हो सकता है करके बहुत समझदार अपने को मानने वाले भी ऐसे ऐसे कहते हैं आजकल ये होता नहीं ज्ञान ऐसे भी कहते क्योंकि उन्होंने प्रयत्न नहीं किया उनको लगता है कि असंभव है कोई प्राप्त कर सकता है ऐसा उनको नहीं लगता के के मनिशा के। के तो तो इस अल्प्रज्ञ का तरी पारित केशाव समनिषद्य तत्त्व में इस प्रकार बुद्धि मनीषा बुद्धि एवं मनीषा बुद्धि अजत्द्रकार का अज साम्यशाद आत्मतत्व नित्यशुद्धबुद्धस्वूप इस मनीषा निशात्मका बुद्धि की निकाशंक्य यंचिद तो निष्ठा नाम त्याग ज्ञान होने के लिए कोई अधिकारी का नहीं किसी को भी ज्ञान हो सकता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति सब कर्म के लिए वेद अध्ययन के लिए ये सब वर्णाश्रम विभाग है ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है ज्ञान के लिए कोई नहीं वर्णाश्रम का नियम जिस किसको हो यो यो देवानं प्रत्यबु त सैव तद अभवत तथर्षनाम तथा मनुष्यानाम ऐसे कहा देवता जो जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्मस्वरूप हो जाता है तथर्श्रीनाम तथा मनुष्यानाम मनुष्य भी ऋषियों भी मनुष्य भी जो यो कर्न से स्त्री शूद्र जो वेद अध्यय के लिए अधिकार नहीं है कुछ कर्म के लिए अधिकार नहीं उनको भी ज्ञान हो सकता है पुराणादि के द्वारा पूर्वजन अध्ययन सम्पन्न वासना से भी ज्ञान हो सकता है पुराणादिक पुराणादिक रचना इसलिए व्यास जी ने की जिनका वेद में अधिकार नहीं वो और आदि से भी ज्ञान हो सकता है अपशूद्राधिकरण में ब्रह्मसूत्र में निश्चय किया गया शूद्रों का वेद पूर्वक ज्ञान में अधिकार नहीं किंतु अन्य शास्त्र श्रवण के द्वारा ज्ञान हो सकता है ऐसा निश्चय किया गया इसलिए ये कि चित्त कहते आचार्य जो भी कोई सुनिश्चिता हुई महाज्ञान है तनिष्ठा ये साम वो तनिष्ठा तनिष्ठान उसमें निस्तरा स्थिति जो आपने तत्व तो तो शास्त्र में कहा गया उसमें निष्ठा स्थिति वनी मतलब उसमें निरंतर स्थिति वन से अन्य व्यापार छोड़ कर रहना तो ज्ञान हो सकता है ये चीज है स्त्री आदिना उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकार अभावी द्वारुतस्तकार संभवती अभी तो्रे अग्ञ अनवगाह्यम अन्य विषय नजे साम्ये परी एवमे ये केचि स्त्री आदयो सुनिश्चिता से सही चेत ही लोक महाज्ञान निरतिशय तज्ञान्यो निर्विशेष परमातत्व तो एवं मुक्त मुक्तस्वभाव ये ये केचि कंसें स्त्री आदि स्त्रीआद अभी कन से उनके स्त्रियादीना उपनिषद्द्वारा ज्ञाधिककारा भाव भी स्त्री आदि से शूद्रद आदिपति शूद्रादि स्त्री आदि स्त्री शूद्रदि उपनिषद द्वारा उपनिषद वेद का अंतर्भूत है वेद उसके अध्ययन श्रवण करने का अधिकार नहीं तो उपनिषद वाक्य साक्षात महावाक्य के द्वारा ज्ञान मन का अधिकार नहीं ऐसा नहीं होने पर भी द्वारांतर प्रयुक्त स्त अधिकार संभव थे अन्य पुराणादि वाक्य के द्वारा पुराणादि भाषा निबंधन पुराणादि भाषा अन्य भाषा में ग्रंथ है उसके द्वारा भी ज्ञान हो सकता है तद अधिकार संभव ज्ञान में अधिकार संभव इसे अभिप्राय से स्त्री आदयी स्त्री आदि होने पर भी यदि सुनिश्चित हो जाएंगे तो यह महाज्ञान है निरतिशय तत्व विषय ज्ञान है इत निरतिशय तत्व विषय यश ज्ञान से तद्ज्ञान निरतिशय तत्व विषय निरतिशय तत्व ज्ञान ये नृततिश तत्व ज्ञा नृतिशत तत्व ज्ञान वाले तत्व से दुर्लभिप्रेत चेदत तत्व दुर्लभे ऐसे बहुत को नहीं होता है मनुष्याण सहसि यद्य यतता सिद्धांत कश्चिन मत्व तो भगवान कहते ये सम्मान करके चेत कहे है यदि स्त्री आदि सुनिश्चिता भविष्य चेत यदि हो जाएंगे तेवल लोके में आगे आना ये नहीं कि जितने सब हो जाते हैं ऐसा नहीं चतुर्थ व्याचष्टे व्याच्छे चतुर्थपाद तच लोग नगाहते लोग उसको विषय नहीं कर पाता है ज्ञान ज्ञानवता विज्ञात तो परमातत्व अन्य अन्वग्रात्र प्रमाण ज्ञानी के द्वारा विज्ञात तो जो वो अन्य के द्वारा अनवगाह्य अन्य, अन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है तमाम वर्तम तदिता परमातत्व सामान्य बुद्धि अन्य लोक न गाते हैं नवतरती नषय करती ज्ञानी के द्वारा विदिता पर अन्य जो सामान्य सामान्य सामुद्धिवालाबुस संसार विषय बुद्धिवाला लोक न गाते हैं नवतरती विषय नहीं कर पाता है प्रमाण देते सर्वूतात्मूत सर्वूतहित दैवा मगे मोहते अपद प्रदेश शकुनीकाशे गतिर्न उपलभ्य ज्ञानी सर्वूतात्मूत सर्वभूत के आत्म आत्मस्वरूप हो गया सर्वेशा भूतानंद आत्मभूत सर्वभूत के आत्म आत्मस्वरूप अहम अस्म ब्रह्म जो ज्ञान हो जाता है सर्वभूत का आत्मभूत एक ही ब्रह्म है वही आम निश्चय से सबका आत्मस्वरूप हो गया ज्ञानी सर्वभूत हित से सर्वभूत के हित है क्योंकि सबका आत्मा है इसमें देवाग मुह्यंती तस् ज्ञानी के मार्ग में देवा अपी मुह्यंती प्राप्त कर देती करते हैं देखते हैं इसे ज्ञानी कहा जाता है सर्व समाप्त होने पर कहा गया उसके मार्ग में मोह को प्राप्त करते है अपदस्य पद जिसके पद नहीं उसके पद चाहने वाले अपदस्य उसका पद नहीं विद्वानी वो जाता नहीं दस्य प्राण उत्क्रमण तो ब्रह्मस्वरूप वही है जीते जी ब्रह्मस्वरूप है तो ये देखते हैं कहाँ जाएगा पाद चिन्ह पाद देखना चाहते मार्ग देखना चाहते पदेश देवा मार्गे मुहंती मार्गेश प्राप्त करते नहीं जान पाते शकुनि न विवाह से गति न उपलभ्य है शकुनी पक्षी आकाश में उड़ते जाने बहत तो उनके चिन्ह पद चिन्ह आकाश में नहीं दिखता है इसी प्रकार चिन्ह नहीं दिखता है इसी प्रकार इनका भी ज्ञानियों का गमन नहीं होता है इसलिए उनके जो गति मार्ग आदि देखना चाहते हैं मोह प्राप्त करते हैं। नहीं दिखता है से न तो से प्राणाउत्कर्म दिखा यही समोहनियत लीन हो जाता है सर्वेशा भूतानां ब्रह्मादिनां ब्रह्मादिनाम स्तंभ पर्यंता आत्मा परम ब्रह्म सर्वेशम भूता आत्मा है परम ब्रह्म सर्वेशां भूत कौन है से लेकर के ब्रह्मा से स्तंभ तीर्ण तक जितने जीव है सबका आत्मा ही परम है वास्तव स्वरूप क्योंकि अधिष्ठान है उसमें सब कुछ अध्यस्त है आत्मा ही अधिष्ठान है वही परम है अज्ञानी तदरूप हो गया तद्भुत से विदुष अहम अस्वी ब्रह्म दृढ़ अपरुच ज्ञान होने पर जो सबका आत्मा ब्रह्म तद्प होता था था। का आत्मा गया। में है विद्वान्ह्मेद ब्रह्म सर्वात्मूतः सबका आत्मस्वरूप हो गया सर्वेशूतेषु निरूपचरितवत्वादे परमित संपूर्णभूत में वही मुख्यस्वरूप निरुपचरित उपचरितगुण नहीं पार्थिवस्वरूप संपूर्णभूत का अना मुख्य हैसे परमहित तब का परमहित परम प्रेमास्पद सबका आत्मस्वरूप होने से क्योंकि जो आत्मा है परम प्रेमास्पद होता ही सबका आत्मस्वरूप हो गया सबका परम प्रेमास्पद होने से ही परम सुखात्मक से परम सुख होने से ही प्रेमास्पद होता है परम सुख से आनंद रूप है प्राप्त पुरुषार्थ से रहेणो प्राप्त पुरुषार्थ भी रहण क्योंकि पुरुषार्थ प्राप्त होता है ऐसा नहीं अपना स्वरूप ही उपासक तो है व्यक्ति के द्वारा ज्ञानी ऐसे गति के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करता तो तत्स्वरूप अज्ञान निवृत्त हो गया नृत्य तो से आनंद रूप से मार्गे देवा मुहिंती विद्यावंतोपि पदम अन्वेषमा विद्यावंतोपि देवा देवता लोग विद्यावान है निपुण है पन्ने तो पर भी ज्ञानी के मार्गे में को मार्ग में मोहक प्राप्त करते हैं पदम अन्वेषमाणा पदम अन्वेषण करते चिन्ह मार्ग अन्वेषण करते हुए मोहक प्राप्त करते विद्वा देवतालोकों समझदार हे विद्यावाला हे फिर भी नहीं जान पाते विविध मोहते विभिन्न प्रकार मोहक प्राप्त करते महात्मु ज्ञानवत गंतव्यपरहित पिपूर्ण से गतिरवगंत श्यादर्शन वसन विशद ज्ञानवाल ज्ञान ज्ञानी महात्मा है महान आत्मा का तो अंतकरण यश्य महत अंतकर्ण यश्य आत्मा है अंतकर्ण महान आत्मा यश्य वो महात्मा आत्मा अंतकर्ण महान है शुद्ध है सूक्ष्म वस्तु निरूपण के लिए कुशल है ये विवेक बैरा के बान उनसे महात्मा वही ज्ञानी गंतव्य पद रहित से गंतव्य पद चिन्ह उसका नहीं परिपूर्ण है गतिर अवगंत तो अशक्या उसकी गति मार्ग ज्ञान तो नहीं हो सकती असक्य निदर्शन वसेना करते बसेना दृष्टान शकुनी, शकुनी आकाश में इसे नहीं लिखता है किस रास्ता से पक्षी उड़कर गयी इसी प्रकार ज्ञानी की गति नहीं थे गति है ही नहीं तद्रुप करके जीते जी मुक्त स्वरूप प्राण कार्य सब अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं तो यानी वही ब्रह्म स्वरूप रहता है अजम साम्यम इत्युक्तम प्रमेय प्रमेय ब्रह्म वेदांत वाक्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका विषय है का विषय प्रमेय ब्रह्म अजम साम्यम अजन्म है निर्विशेष है शुद्ध स्वरूप है तद विषय निश्चयवान प्रमाता तो सदविषय को निश्चय ज्ञान जिसको उसको कहेंगे प्रमाता प्रमेय हो गया एक और प्रमाता उससे भिन्न है जीव ज्ञान जी हो गया और प्रमाणम तथा निश्चय ज्ञान ऐसा निश्चय ज्ञान को प्रमाण कहेंगे वृत्ति ज्ञान को तो प्रमाण एक अलग है प्रमाता हो गया ज्ञानी और प्रमेय उससे ब्रह्म ऐसे यदि भेद तीन हो गए तो भिन्न हो गया प्रमेय से भिन्न प्रमाता प्रमाण से भिन्न प्रमाता क्योंकि प्रमाण आश्रय प्रमाता होगा यदि भेद है तो वस्तु परिच्छेद होता है वस्तु परिचन होता है जो अन्य भाव का प्रतियोगी भेद का प्रतियोगी उससे भिन्न कोई वस्तु हो तो वस्तु परिचे यदि वस्तु परिचेद होगा तो कथम महाज्ञान इसी के ज्ञान से महाज्ञान कैसे होगा वो तो प्रमाता है प्रमाण प्रमेय जो प्रमाता है ज्ञानी वस्तु परिचन्न हो गया तो महाज्ञान क्या हुआ <coughs> क्योंकि महाज्ञान होगा महत महत्व जो आत्मतत्व तद विषय के ज्ञान होने से महाज्ञान अपरिचित वस्तु कोचर ज्ञान होने से महाज्ञान होगा ये तो परिचन्न हो गया इसका से उत्तर देते अजय स्वजम संक्रांत धर्मेश ज्ञान मिष्यते यतो न न कीर्तितम य्रमते ज्ञानमसंगम कीर्ति अजेशु धर्मेश अजमस्रां ज्ञानीष्यजेश धर्मसु धर्म जीव अजन्म है सब जीव आत्मा अजन्म है सब आत्मा ज्ञान अजम ज्ञान भी अजन्म कूटस्थ असंक्रांत संक्रमण संबंध रही विषय के साथ संबंध नहीं असंग ज्ञान है सब आत्मा में जो ज्ञान है वो अजम नित्य ज्ञान रूपे विषय संबंध रही शुद्ध ज्ञान है यम त्ञान तेनासंग य्ञान तो क्रमते ज्ञान किस के साथ संबंध नहीं होता है विषय के साथ विषय उससे अतिरिक्त तो ही नहीं ज्ञान चिद अजन्म है, है। तेनासंग तो इसलिए असंग कांग अजा धर्मशित्तिबिंबा जीवा विवक्ष्य अजेशु धर्मीषु अजहा धर्म के चित्त प्रतिबिंब चैतन्य के प्रतिब चीता जीव भाच्यर्थ <coughs> अजम ज्ञानम ज्ञान जो ज्ञाने अज़म, ज्ञान अजम अजम ज्ञान नित्य कुटस्थ दृष्टि रूपम कूटस्थ दृष्टि रूप सर्वतान बिंब कल्पम ब्रह्म तो बिंब ब्रह्म वस्तुतः तो तो ब्रह्म में बिंबत्व तो भी आरोपित मुख को बिंब कहेंगे सामने दर्पण हो प्रतिम्ब होता है तो बिंब होगा प्रतिम्ब दर्पण आदि उपाधि सापेक्ष होकर के बिंबत्व प्रयोग होता है नहीं तो मुख बिंब नहीं कहा जाएगा ब्रह्म में भी बिंबत्व भी है उपाधि संबंध से उपाधि कल्पना करने पर उपाधि प्रतिम्ब होता है तो ब्रह्म बिंब से कहा जाता है बिंब में इसलिए बिंब नहीं वस्तु होता बिंब कल्पम ब्रह्म अचलम आत्मभूतम अपिभगम कुटस्थ नित्यस्थिर है अचलम अचल है जब चलन होगा विषय के साथ संबंध होगा इस अंतकोन के परिणाम वृत्ति विषय के साथ संबंध होता है आत्मतः सर्वभूत ज्ञान अचलन असंग विषय के साथ संबंध रहते है आत्मभूतम आत्मस्वरूप तथा तो च मान मानमे आदि भाव से कल्पित ती प्रमाण प्रमेय आदि से प्रमाता ये मानत्वमेयत्व तो तो प्रमातृत्व तो इत्यादि से कल्पित है वास्तव तो नहीं है वस्तु तो वस्तु परिचय वस्तु परिचय द कल्पित तो वस्तु वस्तुपरछेद होता है वास्तव वस्तु वस्तुपरिचेद नहीं वास्तव भेद ही नहीं वस्तु वस्तुपरिछेद वस्तु तो नहीं उपपन्न तज्ज्ञानवता महाज्ञानवत्व इसलिए से अच्छी वस्तुगोचर ज्ञान वाले को महाज्ञानवत्व जो कहा गया संभव उचित किंच अस्मते ज्ञान से यदसंगीकृत तदपि तो वि विषय भी अभावादेव सिद्ध थे हमारा बताएं ज्ञान को असंग का स्वरूपभूत ज्ञान असंग है जो माना जाता है उसका कारण क्या है विषय अभावादेव उसे भिन्न विषय है ही नहीं विषय का संबंध भी कैसे होगा विषय है तो संबंध नहीं होगा दृग रूप आत्मा है दृश्य कल्पित है कल्पित असत्य वस्तुत ही नहीं रूप सत्य सत असत का संबंध हो नहीं सकता संबंध जहाँ कहा जाता है वो आध्यात् सम्बन्ध है वस्तु त नहीं है सतसत का संबंध हो नहीं जाता है इससे सदरूपात्म ज्ञान असंग है दृश्य उससे भिन्न वास्तव नहीं है और सत आत्मा के साथ अविद्यमान असत वस्तु का संबंध नहीं होने से आत्मा असंग है यदंगम तो अंगीकृत तदपीति तो विषय भाव सिंह तत तो तो मुक्ते निर्विषय मन यदुच्य मन ही मनुष्य मन मनुष्याण कारण बंधमुख बंध विषयासक्त बंध के लिए मन कारण मुक्ते निर्विय मन मुक्ति के लिए कौन सा मन कारण निर्वियमन मन ही बंध और मोक्ष दोनों के लिए कारण मन बंधा मुक्त निर्विषय मन कारण विषय निर्विषय हो जाए विषय चिंतन सब छोड़ जाए तो मुक्ति के लिए कारण हो जाता है फिर चिंतन कर सकता है ज्ञान हो जाएगा जो कहा गया मुक्ति निर्विस मन यद्य तदप अविरुद्ध मिहा अविरुद्ध यम त्ञान तो तेनासंग आकांक्षा पूर्वक पूर्वार्धि शंका करके श्लोक के पूर्वार्धवाचय कथम तहाज्ञानवत्व जो ज्ञानी है वो महाज्ञान कैसे उसका उत्तर अजयु अजम असंक्रांतम धर्मसु ज्ञान अजयु काुत्पन्नसु अचलेश् धर्मेश धर्मशु का अर्थ आत्मसु अचल अनुत्पन्न नित्य जो आत्मा है उसमें ज्ञान अचल अजम अचल च्ञान अचल में विषय संबंध रही था सवितरी इव औष जैसे सूर्य में औषण्य प्रकार से स्वभावत इस प्रकार स्वभावत ज्ञान अचल है। अजन्म है। तस्मा असंक्रांत अर्थंतरी ज्ञान अजमिष्यते इसलिए अर्थात विषय में संक्रांत संबंध नहीं होता है ज्ञान अज है उत्तरार्धम ब्याच यथो नुकर्म ज्ञान उत्तरार्धम यस्मान क्रम अर्थात ज्ञान ज्ञान स्वस्वरूप की अपेक्षा कोई अन्य अर्थ ही नहीं जिसमें संबंध होगा अन्य अर्थ में ज्ञान संबंध नहीं होता है कहीं जाता नहीं असल है विषय संबंध रहित है विषय संबंध रहित होने से तेना से असंगम तत्कृति ज्ञान असंग रूप कहा गया है टीका में नित्य विज्ञप्ति रूप से आत्मनुअस प्रागपूित नित्य विज्ञान रूप जो आत्मा विज्ञप्ति विज्ञप्ति ज्ञान चिद रूप आत्मा वही असंग है ज्ञान रूप जो आत्मा है शुद्ध नित्य है असंग है, ये पहले भी कहा गया सुचित इत्या आकाशकल्पमित आकाश आकाशकल्पम इस आकाश उत्ले ज्ञान पहले कहा गया असंगम कूटस्थ ब्रह्म तत्त्व इति पारित समेदातमत में ज्ञान असंगम कहा गया सिद्ध होता है मतांतरे पुनः अन्य मत के अनुसार ज्ञान असंग सकता है सबसे ज्ञान से असंगम असंगत प्रसज्य अमत में ज्ञान सब अपने तो कूटस्थशुद्धा विषय सम्बन्ध रही थे ज्ञान असंग के लोग कहते ज्ञान सभी विषय का विषय संबंधित संबंध ज्ञान हो नहीं सता है तो उनके मत के अनुसार ज्ञान सभी होने से असंग हो नहीं सता है असंग आपत्ति अनुमात्रे विश्चित असंगता सदा असंगता सदा नास्तुच्युति अत्रे भी, भी, सदा भी आ आ इधर में जाए माने आत्मा से विलक्षण कुछ अनुमात्र भी जन्म होता है ऐसे यदि मानेंगे अपना से भिन्न धर्म विलक्षण धर्म वाले अनुमात्रे भी जाय माने ऐसे अभी पश्चिता जो ज्ञानी नहीं अज्ञानी उसके दृष्टि से थोड़े से भी कहीं किसी की उत्पत्ति यदि मानते हैं तदा असंग नास्ती यदि कुछ भी अनुमात्र भी उत्पन्न होता है आत्मस्वरूप ज्ञान से अत्रित तो कुछ ही वस्तु तो मानेंगे तो उसका ज्ञान होता है और वास्तव यदि कोई अनुमात्र भी अत्रित है उसके साथ ज्ञान का संबंध होगा तो ज्ञान सविषयक होगा तो असंग नहीं हो सकता है जो ज्ञान असंग नहीं विषय संबंध परिचित नहीं अभी तो सविषय के ऐसे ज्ञान परमार्थ तत्व विषय नहीं, नहीं, आबरन आबरन नहीं। है उसी ज्ञान से बंध की निवृत्ति नहीं होगी अ की निवृत्ति नहीं होगी किमुत आवरण क्षुति आवरण की क्षुति आवरण निवृत्ति कैसे होगी और ज्ञान असंग नहीं असंग जो ज्ञान है उसके द्वारा आवरण निवृत्ति भी नहीं होगी टीका में अविद्व दृष्टिया कस्यचित पदार्थ से जन्म अंगीकारें और ज्ञान ही कल्पना करता है किसी भी पदार्थ का जन्म यदि मान ले कोई अनुमात्र साधारण किसी का भी यदि जन्म माने तो ज्ञान से तद असंग तद अनुसंगी तो ना ज्ञान तद विषय का होगा एक कोई पदार्थ मान लिया जो जन्म होता है तद अनुसंगी तद हो गया ज्ञान ज्ञान यदि किसी विषय का संग हो गया असंग तो नहीं हो तो सकता असंग तो आएगी असंग यदि ज्ञान नहीं होगा तो उसी ज्ञान का प्रयोजन बंध धन संलक्षण प्रयोजन दुरापास्तम संभवती तो बंध निवृत्ति रूप जो प्रयोजन असंग रहित तो ज्ञान से दूर से अपव ही नहीं यहां तो आवरण च्युति आवरण निवृत्ति कैसे होगा असंग जो ज्ञान नहीं इसी ज्ञान से आवरण निवृत्ति नहीं हो सकती श्लोकाक्षराणी व्या करोती श्लोके के शब्द की व्याख्या व्याख्यावासें इतो अंवादीना अल्पे भी वैथर्मी वस्तु बहिर्तर्वाजाने उत्पाद्यने अपस्थित तो अविवेकिनो असंगतासंगत सदास्थ अषावादीना जो वेदातमत है उससे अन्वादी इसे अन्य जो कथन करने वाले ज्ञान सबसेषयक है आकाशादी सत्य कुछ सत्य मानते कुछ भी थोड़ा मानने अनुमात्रे, बहुत पदार्थ मानने वाले तो अज्ञानी है ही थोड़े कुछ भी भेद मानने वाले कोई कोई कहते आत्मा अद्वित्य तो है और जगत विशिष्ट आत्मा अद्वित्य है चेतन और जड़ चिद जड़ उभयात्म को मिल करके परमात्मा ब्रह्म <स्थाँगा> तो यदि थोड़ा सा भी भेद मान लिया अनुमात्री भी वैधर् मान लिया वस्तु में उत्पन्न होता है कुछ भी कार्य मान लिया बहिर अंतरवा देह के बाहर हो देह के अंदर हो कुछ सुखादी अंदर ही बाहर आकाशीय घट आदि कुछ भी उत्पत्ति किसी की भी मान ले उत्पत्ति माने कैसे मानेगा कौन अविपश्चित जो विपस्चित है विद्वान अविपश्चित विवेकी अविवेकी ना अविवेकी मत के अनुसार यदि एक कोई भी अनुमात्र स्वल्प वस्तु की उत्पत्ति मान ले तो ज्ञान में असंगता नास्ती असंगता है तो असंग सदा नास्ती ज्ञान असंग नहीं होगा <coughs> किसी वस्तु विषय का यदि हो गया तो असंग नहीं हुआ असंग जो ज्ञान नहीं जो असंग संसर्ग अन्य ज्ञान ही अज्ञान निवर्तक है संसर्ग को विषय नहीं करता है संग है संग वाले ज्ञान विषय संग वाले ज्ञान अथवा विषयों के परस्पर संबंधों के विषय करने वाले ज्ञान अज्ञान निवर्तक नहीं हुआ तो असंग ज्ञान नहीं तो उस ज्ञान से कि किमुत वक्तव्य में आवरणच्युति बंधुनाश ना आवरणच्युति बंधुनाश नहीं इसमें क्या कहना है इतो अन्यषा इतः का अर्थ विद्वान अद्वैतवादी पंचमीया परामृश्य इत पंचमी है अद्वैतवादी विद्वान उससे अन्य सामवादी ना अन्य जितनेवादी अद्वैतवादी से भिन्न जितने सब भेद प्रपंच सत्य मानते हैं द्वैतवादी जितने द्वैतीय वो बहुत प्रपंच उत्पत्ति मानते हैं कोई थोड़ा सा भी अनुमात्र की भी किसी की उत्पत्ति मान ले आत्मा से भिन्न कुछ भी तद विषय अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान में असंगत्व सिद्ध नहीं होगा जो ज्ञान असंग नहीं है वह ज्ञान बंधन निवर्तक नहीं होगा इसमें क्या कहना? शुद्ध ज्ञान संसार का अनवगा ही संग ज्ञान नित्य ज्ञान ही अज्ञान बंधन आशक होगा और नित्य ज्ञान जो ब्रह्म रूप ज्ञान है पहले से है वह ज्ञान का अनिवर्तक नहीं क्योंकि वृत्ति आरूढ़ होकर के अज्ञान का निवर्तक होता है शुद्ध ब्रह्मस्वरूप ज्ञान अज्ञान का आश्रय है वह अज्ञान का निवृत्त का नहीं जब वृत्ति आरूढ़ होता है ब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त तो वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त ब्रह्म तो अभी तो होता है वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हो हुआ, तो आवरण नष्ट हुआ तो वृत्ति अभिव्यक्त तो ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप असंग है वो असंग स्वरूप ज्ञान उसके बाद वृत्ति निवृत्ति भी करनी नहीं वृत्ति निवृत्ति हो गई शुद्ध स्वरूप ज्ञान नित्य स्वरूप वृत्तारूढ़ होकर के ही ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक है शुद्ध जो ब्रह्म है नित्य स्वरूप ब्रह्म वह अज्ञान का आश्रय है वह आश्रय है भाषक प्रकाशक है नाशक नहीं यदि प्रकाशक हो वह नाशक नहीं होगा यदि नाशक हो तो अभी तक तो अज्ञान नहीं रहेगा नहीं रहता इसलिए आश्रय रूप ब्रह्म प्रकाशक है नाशक नहीं वो नाशक होता है वृत्ति आरूढ़ होकर कि अहम अस्व ब्रह्म ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा वृत्ति में आरुड होगा वृत्ति का विषय होगा वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होगा ब्रह्म वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होने से अज्ञान निवृत्त है वही अज्ञान अनिवृत्त है उससे अतिरिक्त जो ज्ञान है थोड़े से भी भेद विषय ज्ञान सा असंग नहीं जो ज्ञान ऐसे ज्ञान के द्वारा के मुक्त वक्तव्य में आवरणच्युति आवरणच्युति क्या कहना संभव ही नहीं बंधुनाश नाचती थी बंधुनाश नहीं इसमें क्या कहना है ओ भद्रम करने भी सुनया